विवेकानंद साहित्य हिंदू दार्शनिक चिंतन के सोपान यहां तक हुआ शुद्ध और सरल द्वैतवाद इसके पश्चात उच्चतर वेदांति तत्व कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता इस विश्व का उपादान कारण तथा निमित्त कारण दोनों ईश्वर ही है यदि तुम कहते हो कि ईश्वर एक असीम पुरुष है जीवात्मा भी असीम है और प्रकृति भी असीम है तब तो तुम असीमों की संख्या अनंत रूप से बढ़ा रहे हो जो सर्वथा असंगत है तुम समस्त तर्कशास्त्र को चकनाचूर करते हो अतः ईश्वर ही इस विश्व का उपादान तथा निमित्त दोनों प्रकार का कारण है वह इस विश्व को अपने में से ही बाहर प्रकट करता है तब यह कैसी बात है कि ईश्वर ही यह दीवाने और यह मेज बन गया है ईश्वर ही शुकर हत्यारा और जो कुछ इस संसार में अशुभ वस्तुएं हैं वह सब बन गया है हम कहते हैं कि ईश्वर पवित्र है तब भला व ये सब भ्रष्ट वस्तु में कैसे बन सकता है हमारा उत्तर यह है कि ठीक वैसे ही जैसे मैं एक आत्मा हूँ और मेरे एक शरीर है और एक दृष्टि से यह शरीर मुझसे भिन्न नहीं है तो भी मैं सच्चा मैं, यथार्थ में शरीर नहीं हूँ उदाहरणार्थ मैं कहता हूँ मैं बालक हूँ युवक हूँ या वृद्ध हूँ पर मेरी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता आत्मा तो वही बनी रहती है अकेला वही अपरिवर्तनशील है पर प्रकृति तो बदलती रहती है और आत्माएं भी प्रकृति और जीवात्मा के परिवर्तन का उस ईश्वर पर कोई परिणाम नहीं होता प्रकृति किस प्रकार बदलती है अपने रूपों में यह नए नए रूप धारण करती है पर आत्मा उस तरह नहीं बदलती आत्मा ज्ञान की निर्णय से ही घटती और बढ़ती है दुष्कर्मों से आत्मा संकुचित हो जाती है ऐसे कर्म जो आत्मा के यथार्थ स्वाभाविक ज्ञान तथा पवित्रता को घटाते हैं दुष्कर्म कह जाते हैं और वे कर्म जो आत्मा की स्वाभाविक महिमा को प्रकट करते हैं सत्कर्म कहे जाते हैं आत्माएं शुद्ध थी पर वे संकुचित हो गई हैं। ईश्वर की दया से और सत्कर्म करने से वे पुनः हो उद्धार होना निश्चित है पर इस विश्व का अंत नहीं होगा क्योंकि वह तो सनातन है यह दूसरा मत है पहला मत द्वैतवाद कहा जाता है दूसरे मत में यह धारणा है कि ईश्वर आत्मा और प्रकृति ये तीनों हैं तथा तो आत्मा और प्रकृति ईश्वर के शरीर हैं और इसलिए ये तीनों मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं यह दूसरा मत आध्यात्मिक विकास की उच्चतर अवस्था सूचित करता है और इसका नाम है विशिष्ट विशिष्टाद्वैत द्वैतवाद में विश्व ईश्वर संचालित एक बड़ा यंत्र माना गया है और विशिष्टा द्वैत में वह एक ऐसा शरीर माना गया है जिसमें परमात्मा ओतप्रोत है